से जसवीना बदीतमस्तो मावित्सावे ओम शांति शांति शांति बड़े दासी की खूब परेशानी ये आने बात ऐसी है ना तो बंदे आपको बहुत ही संतुष्ट बंदे को पाठ आ जाएगा नहीं तो आ जाता है तो आनती कर क्या किया था कि मजदूरी वेतन से वेतन से खरीद कर वसीकरण आनति का वेतन ऐसी खरीदन ऐसी खरीद करण तो आनति कर का क्या होगाकरण वसीकरण करने।, वसी करने का साधन वसीकरण करने का साधन वसीकरण करने वाला मतलब क्या होगा कि वेतन से खरीद कर वसीकरण करने का साधन समझिएगा तो यद्यपि जो आनति कर्तव्य है वह दक्षिणा है ऐसा कहा जाता है अब देखिए यहाँ पर एका क्या असो तो क्रतो आनति क्रतो है यहाँ पर एक प्रश्न है ना कि एक कृति एक क्रतु में एक आनति एक क्रतु में आनति कर्त क्या हुआ दक्षिणा नहीं नहीं तो बसी बसी। हाँ वसीकरण हो गया और हम आनति कर होता है एकाचा असो क्रत कृत होगा ऐसा लेंगे एक और आनति में अभेद बता रहे हैं मतलब एक यज्ञ में एक वसीकरण एक यज्ञ में एक वसीकरण वसीकरण मतलब क्या है कि वेतन से खरीद कर एक, एक होगा तो एक यज्ञ में एक आनति इस प्रकार होगा यहाँ पर रूप कर्म निमित्त, रूप कर्म, निमित्त, तो क्रतु जब एक है तो कृत रूप कर्म निमित्त के शब्द एक एक वचनांकता को प्राप्त करता है एक वचनांकता है ना, एक वचना को कौन प्राप्त करता है कृतु शब्द सब तो एक प्राप्त करता है क्या सब हो जाएगा नुण। नुण। एक है। तो है। जब एक है, तो दक्षिणा भी कितनी हो जाएगी एक तो जो अच्छा क्या तो बताया है एक में एक एक एक एक वैसे कि में एक एक में एक इस प्रकार अन्य निमित्त दर्शना शब्द एक बचना को ही प्राप्त होता है अतयोग इस कारण ही कृतु दर्शना शब्द एक बचना दक्षिणा शब्द निर्दक्षि शब्द एक दक्षिणा धोने के कारण ही ऐसा होता एक आह क्रतु एक दिन में सात भू नामक क्रतु में एक आकर होगा एक दिन में सात एक दिन में दिया जाने वाला एक दिन में सात साध नामक क्रतु में सत्य धेनु दक्षिणा अनुसार नहीं चाहिए ये पूर्वी माता है तस्त धेनु दक्षिणाक्षण किसी का कर्म विशेष की दक्षिणा है धेनु कर्म विशेष की दक्षिणा क्या है यहाँ प्रसंग है यहाँ पर संपूर्ण गो अश्व आदि से वहाँ गर्भ किया है संपूर्ण प्रासंगिकाप्त प्रकरण ऐसी प्राप्त संपूर्ण गो अश्व आदि के दाक्षण की निवृत्ति उनके दक्षिणार्थ की निवृत्ति अर्थात वे सभी दक्षिणा नहीं होंगे सभी मिलाकर दक्षिणा नहीं होंगे है ना दक्षिणा क्या होगी केवल धेनु नो तब मिला मिलाके नहीं होंगे ऐसा इस दसम अधिकरण अध्याय अध्याय के अधिक्रण में स्थित है तस्ुति गवाम तस्त धेनु पर बताया है ना दक्षिणा तो तस्वेनु इस प्रकार गो का ग्रहण होगा इसका ग्रहण होगा गो का तो संपूर्ण निवृत्ति हो जाएगी अच्छा दोबारा देखेंगे इस कारण ही एक दिन में सात भू नामक कृतु में तस्तु दर्शना यहाँ पर प्रसंग से प्राप्त संपूर्ण गो अस्वादी के दक्षिण की निवृत्ति दक्षिणात्व की निवृत्ति तो अब देखो दक्षिणार्थ की निवृति पर बताई गई है तस्वेणु गोवांग इसे दसम अध्याय के अधिग्रहण में बताया गया है दसम अध्याय के अधिगण में क्या बताया गया है संपूर्ण के के दाक्षि अच्छा।, अच्छा अब तस्वु रक्षण है ना तस्व से ले लेना भू नामक एक दिन में किए जाने वाले कृतु की रक्षा एक दिन में साध नामक कृतु की सत्य का हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर तो उस वहाँ पर होगा क्या उस कृतु में क्या होगा? संपूर्ण गो इसवादी के दक्षिणार्थ की निवृत्ति और दक्षिणार्थ की निवृत्ति कहा कही गई है तथा गवाम यहाँ कही गई है जो दो अलग अलग सूत्र है ना तो अलग अलग सूत्रों का प्रयोग हो नहीं आया दोबारा जो इस कारण ही एक दिन में साध नामक कृतु में तो भू नामक कृतु एक दिन में साध है और उसकी दक्षिणा वो है ये बात इससे सी होती है तथा दक्षिणा इस सूत्र ऐसी एक दिन में सात भू नामक भू नामक दक्षिणा यहाँ पर मतलब इस सूत्र में सूत्र क्या बताया गया है नहीं उसकी दक्षिणा धेनु है अब नहीं, नहीं एक एक में। ये लगने बात दिन में सात भू नामक में दक्षिणा दोबारा लगाना अच्छा रहेगा से क्या हो जाएगा दक्षिणा शब्द होने के कारण ही आते हुआ फिर ऐसा लगाना तस्त धेनु दक्षिणा यहाँ पर भू नामक एक दक्षिणा यहाँ पर एक दिन में साध नामक कृतु में एक दिन में सात है वो नामक है प्रासंगिक वो तो सब के दक्षिणार्थ की निवृत्ति होती है के निवृत्ति और सब के दक्षिणार्थ की निवृत्ति शब्द के कारण होती है, तो। है और यह बात कहाँ कही है तस तस की तो की की दसम अध्याय के अधिकरण में स्थित है यह बात कहाँ स्थित है दसम अध्याय के अधिकरण में स्थित है दसम अध्याय के अधिकरण में क्या बात स्थित है बताओ दक्षिण दाक्षेन की निवृत्ति को ठीक है लग के दक्षिण की निवृत्ति यह बात इस दसम अध्याय के अधिकारण में स्थित है अब देखें देखेंगे यहाँ पर कि एक दिन में सात भू नामक कृतु कहाँ पर कहा गया तथे दक्षिणा यहाँ पर तथे दक्षिणा यहाँ पर कहा गया और ये भी जान देंगे की जो दक्षिणात्व की निवृति होती है वो भी वहाँ धेनु दक्षिणा दक्षिणा शब्द कहने से धेनु दक्षिणा कहने से ठीक है अब आगे चलेंगे तथापि तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो वचनांत होने के कारण ही क्या हुआ सब की निवृति हो गई सबकी निवृत्ति हो, हो गई दक्षिणा में क्या रहेगी वहां पर धेनु ये यद्यपि कहा गया है ना इस तथापि तथा तो फिर भी दक्षिणा शब्दों भूति वचना यहाँ पाठांतर दिया हुआ है हमारे नीचे देखना भ्रति वचना की दक्षिणा शब्द भ्रति का वाचक है वृत्ति का अर्थ होता है मजदूरी और भूति वचना पाठांतर है ना तो भूति भूतिकर्थ क्या होता है धन बात वही है ये दक्षिणा शब्द धन का वाचक है सा चा कर्त हो जाएगा कि दक्षि या यहाँ पर धन का वाचक दक्षिणा शब्द धन का वाचक है सा करते दक्षिणा शब्द और दक्षिणा शब्द कर्म की अपेक्षा भी प्रवृत्त होता है जैसे अस्मिन कर्मण इम भूति इस कर्म में या दक्षिणा है इस कर्म में या धन है इस भूतिकर्थ यहाँ धन या दक्षिणा इस कर्म में या दक्षिणा इति से इस प्रकार सा हो जाएगा दक्षिणा शब्द कर्म की अपेक्षा भी प्रवृत्त होता है अस्मिन कर्मण इम भूति इति ऐसा लगाना अच्छा अस्मिन कर्मण इम भूति इति सा कर्म अपेक्षा भी प्रवर्त है इस कर्म में या दक्षिणा है इस प्रकार दक्षिणा शब्द कर्म की अपेक्षा भी प्रवृत्त होता है दक्षिणा शब्द किसकी अपेक्षा प्रवृत्त होता है कर्म की अपेक्षा है न तो यहाँ दक्षिणा शब्द का मतलब हो जाएगा दक्षिणा का वाचक शब्द दक्षिणा का तो दक्षिणा का वाचक शब्द कौन है इस वाक्य में जो उद्धृत है बोलो भूति भूति है न? ना दक्षिणा शब्द भूति का वाचक है तो सात क्या लेंगे भूति का वाचक दक्षिणा शब्द या भूति का वाचक ले लेना ना? तो भूति का वाचक दक्षिणा शब्द ले लो या भूति का वाचक शब्द भी ले सकते हैं बात वही है और भूति का वाचक शब्द और दक्षिणा शब्द सब, दक्षिणा शब्द का अर्थ करना राम दक्षिणा का वाचक शब्द दक्षिणा का तो वाचक शब्द भूति भी हो जाएगा ना और इस कर्म में या दक्षिणा है इस कर्म में या धन है इस प्रकार दक्षिणा शब्द कर्म की अपेक्षा भी प्रकृत होता है आगे चलेंगे अस्मिन कर्मणि अस्य पुरुषस्य इम भूति इस कर्म में इस पुरुष का यह धन है या इस कर्म में इस पुरुष की यह मजदूरी है इस कर्म में इस पुरुष की यह दक्षिणा है इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर किसकी अपेक्षा यह भूति शब्द आया जब पुरुष लगा दिया ना तो पुरुष की अपेक्षा से पुरुष की है ना इस कर्म में इस पुरुष की यह दक्षिणा है इस तीर्थ इस प्रकार कर्तु कर्ता की अपेक्षा भी दक्षिणा शब्द यम प्रवर्त है यह दक्षिणावाचक संप्रवित होता है यहाँ किसकी अपेक्षा से प्रवृत्त हुआ पुरुष की अपेक्षा से कर्ता की अपेक्षा से कर्ता इसे जोड़ दिया ना पुरुष से पुरुष मतलब ने इस कर्म में इस पुरुष की यह दक्षिणा है इस प्रकार दक्षिणा शब्द कर्ता की अपेक्षा भी प्रवृत्त होता है तथा तथा और तस्मात उस कारण मतलब पुरुष की अपेक्षा दक्षिणावार्द की प्रवृत्ति होने से पुरुष मतलब ऋत्विक और तथा तस्मात कारण तो उस कारण ऋत्विक बहुत अपेक्षिक के बहुत की अपेक्षा थे नवृत्व बहुत होंगे ऋतविक की बहुत भी अपेक्षा से दक्षिणा का बहुत तो संभव होने से दक्षिणा का बहुत, बहुत, बहुत तो संभव होने से तो इस प्रकार दक्षिणा संभव होता है मतलब जो बहुत है तो दक्षिणा कितनी हो जाएगी बहुत पहले तो बताया ना कि कर्म की अपेक्षा दक्षिणा शब्द जब प्रभ होता है तो कर्म के एक होने से दक्षिणा कितनी होगी एक होगी जैसे तस्व धेनु दक्षिणा एक आए कृत की दक्षिणा धेनु तो वहाँ दक्षिण एक वचन आ गया तो कर्म के एक होने से दक्षिणा वाचक शब्द एक वचन हो गया क्योंकि कर्म की अपेक्षा भी दक्षिणा प्रवृत्त होता है और कहीं पर क्या होता है कि कर्ता की अपेक्षा प्रवृत्त होता है तो जब कर्ता एक होगा तो दक्षिणा एक कही जाएगी एक वचन और कर्ता बहुत होंगे तो दक्षिणा कितनी कही जाएगी बहुत यही मतलब हुआ और उस कारण ऋतु के बहुत होने से दक्षिणा का बहुत संभव होने से दक्षिणाशु इस प्रकार बहुवचन संभव होता है अर्थवकर्थ इस कारण ही ऋत ऋत पे पे ऋत्पे कर्म का नाम है औदुम्बर सोम चमसो दक्षिणा सक्रि सगोत्रा ब्रह्मणे इतत्र वाक्यता पाठांतर एक पाठ अक्ष है ब्रह्मभाग मे दक्षिण शब्द से अवय लक्षण मंत्रेण मुख्योत्पत्ते त्रतवादी तो ब्रह्मणस्तून तद्विकार सरणे देखिए अतोकर्थ हो जाएगा कि ऋत्विक के बहुत की अपेक्षा से दक्षिणा का बहुत संभव होने से ऐसा लगाना सकना दक्षिणासु यहाँ पर भूभूषण होने से दक्षिणासु यहाँ पर हाँ, अब देखेंगे क्या होता है कर्मे ऋत कर्म में देखना वेद वाक्य है औदम्बरसोम चमसो दक्षिणा सोम चमसो का अर्थ होता है चमच जानते है चमच यहाँ पात्र विशेष है सोम चमसा में देखेंगे सोम सोम पान करने के लिए सोम पान गरी करने गरी। सोम पान मतलब सोम एक लता होती है और सोम लता का रस निकालते हैं और उससे क्या कर यजन करते हैं फिर अवशेष्ठ भाग का कुछ पान किया जाता है ऐसा तो सोम पान करने के लिए दिया जाने वाला पात्र विशेष को क्या कहेंगे सोम चमस पता ही सुनिए सोम चमस का क्या हुआ सोम पान करने के लिए दिया जाने वाला पात्र विशेष औ तो सोम चमस पात्र विशेष का नाम हो गया ना सोम चमक किसका किन धातु का होना चाहिए तो बोलते हैं गुलर का गुलर का बना होना चाहिए सोम चमक किसका होना चाहिए गुलर का. का होना चाहिए ऐसा कहते हैं है ना सोम का बना होना चाहिए बोल लो आ जाए कोई ताला खुला है ना भेज गया है मतलब औ ना हो जाएगा दक्षिणा सोम चमक है और उधुम्बर निर्मित दक्षिणा क्या है की दक्षिणा दख, में क्या दिया जाएगा? सोमचमस सोमचमस तो सोम यहाँ भी, सोम भी क्या है एक वचन है चलिए और आते तभी आपको दोबारा बताएंगे समझिए अतयकर्थ अभी क्या बोला था मैंने दक्षिणाशु यहाँ पर बहुवचन संभव होने से लेकिन अभी जब दुबारा बताना पड़ेगा आगे शब्द लगाइए पर कि ये तो, की तो किसको देनी है सोम चमत्ना उरुंबर निर्मित सोम चमत् दक्षिणा किसको देनी है देनीय अत्यंत प्रिय और सगोत्र समान गोत्र वाले यजमान के समान गोत्र वाला होना चाहिए है ना तो क्या अर्थ हो जाएगा की अत्यंत प्रिय समान गो सगोत्री ब्रह्मा को देनी चाहिए ब्रह्मा भी पृथ्वी ब्रह्मा भी पृथ्वी गय हाँ अत्यंत प्रिय समान गोत्र वाले ब्रह्मा को देनी चाहिए दक्षिणा तो यहाँ पर दो वाक्य है ना औदुम्बर सोमचमसो दक्षिणा एक वाक्य सप्रिय स गोत्र आय ब्रह्मणे देया दूसरा वाक्य तो दोनों को मिला करके एक वाक्य बना देंगे एक वाक्यता पक्ष है तभी तो हो पाएगा की दक्षिणा किसको देनी है कि उसे ब्रह्मा को देनी है तो दोनों वाक्यों को मिलाकर ही तो होगा यहाँ पर एक वाक्यता पक्ष में ब्रह्म में भाग मात्रे मात्र ये जो दक्षिणा है ना ये दक्षिणा सभी ऋतविक का भाग है या केवल ब्रह्मा का भाग है केवल ब्रह्मा को दी जाएगी या सभी ऋतविक को दी जाएगी दक्षिणा सोम तो यहाँ पर ब्रह्मा के भाग मात्र में भी दक्षिणा शब्द से मुख्यत्व पत्ते दक्षिणा शब्द के मुख्यत्व संभव होने से मतलब यहाँ भी दक्षिणा शब्द कैसा है मुख्य है गौड़ नहीं है सुनो बात ऐसी है कि यदि दक्षिणा शब्द यदि दक्षिणा शब्द समष्टि दक्षिणा का ही वाचक होता दक्षिणा शब्द समष्टि दक्षिणा का ही वाचक होता एक का वाचक है? नहीं होता तब क्या क्या कहना पड़ता कि यहाँ पर जो सोमचमसो दक्षिणा कहा गया है तो दक्षिणा है तो सबका वाचक लेकिन जब एक वाक्यता करेंगे तो केवल किसके साथ संबंध होगा इसका ब्रह्मा के साथ <खेगा> तो यदि संपूर्ण दक्षिणा का वाचक दक्षिणा शब्द होता तो केवल ब्रह्मा के भाग को कहता लक्षणा से ब्रह्मा के भाग को कैसे कहता कब कहता ब्रह्मा के भाग को लक्षणा से यदि हाँ यदि संपूर्ण दक्षिणा का यदि संपूर्ण दक्षिणा का वाचक होता तो एक ब्रह्मा की दक्षिणा को कैसे कहता दक्षिणा दक्षिणा से कहता एक ब्रह्मा की दक्षिणा को लक्षणा से कहता ठीक है अच्छा तो अच्छा तो लेकिन जब वो क्या है की संपूर्ण का ही वाचक है या तो संपूर्ण का वाचक है कि होने के साथ साथ एक का भी वाचक है एक का भी बताए ना स्थितियाँ बताई ना कि ऋतिक के बहुत की अपेक्षा से बहुवचन होता है और कर्म के होने एक होने से एक होता है तो यदि एक का वाचक होता ही नहीं बहुत का ही वाचक होता तो जब केवल एक ब्रह्मा के भाग को कहता तो लक्षणा से कहता पर ऐसा है कि केवल एक बहुत का ही वाचक हो तो नहीं है तो लगाइए कि के ब्रह्मा के भाग मात्र में भी दक्षिणा ब्रह्मा के भाग मात्र में भी अवयव की लक्षणा अवयव में लक्षणा किए बिना अवयव में लक्षणा किए बिना दक्षिणा शब्द की मुख्यता संभव है अवयव की लक्षणा समझते हैं कि संपूर्ण दक्षिणा का एक अवयव क्या है ब्रह्मा की लक्षणा उसमें लक्षणा किए बिना मुख्यत्व संभव है किसका मुख्यत्व संभव है हाँ दक्षिणा शब्द का मुख्यत्व संभव है तो तन मात्र बाधा, तन मात्र बाधा समझेंगे? कि की पर संपूर्ण दक्षिणा का बोध होगा तो मतलब दक्षिणा मात्र का दक्षिणात्राद है यहाँ पर दक्षिणा मात्र का बाद है दक्षिणा मात्र का बोध नहीं करा रहा इस वाक्य में केवल ब्रह्मा का भाग जो दक्षिणा है उसका ही बोध करा रहा है ब्रह्मा का भाग दक्षिणा क्या है सोम तो उसका ही बोध करा रहा है दक्षिणा मात्र का बोध करा रहा है क्या तो कहते हैं दक्षिणा मात्र का वाद होता है इति यदि तू ब्रह्म तद इति सी अधिकरणे उक्तम ऐसा दसम अधिकरण में कहा है दसम अधिकरण में कहा है मतलब दसम दसमे करते दसमे अध्याय में दसवे अध्याय से दसम अध्याय में स्थित दसम अध्याय में स्थित कौन अधिकरण ऐसा दसम अध्याय में स्थित अधिकरण में कहा गया है अभी तो यहाँ पर देखो दुबारा समझेंगे यहाँ पर अतय आया था ना तो अभी देखेंगे ये जो आया तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो बहुत का बोध कराने के साथ साथ एक का भी बोध कराता है यदि केवल बहुत का बोध कराता एक का बोध नहीं कराता तब क्या होता कि यहाँ पे लक्षण करनी पड़ती अवयो में पर ऐसा तो नहीं है ना अच्छा तो अब देखो अतयो का तो वो पूरा लेना पड़ेगा फिर आपको अभी क्या बताया गया था यहाँ पर अच्छा यही समझना ऋत्विक के बहुत ऋत्विक के बहुत की अपेक्षा से दक्षिणा का बहुत तो संभव होता है थी। थी तो इससे क्या अर्थता सिद्ध हो जाएगा ऋत्विक के एक होने से दक्षिणा का एकत्व तो संभव होता है तो यही अर्थ जो अर्थता निकल रहा है वो लेना ठीक है क्यों मतलब सब्जता तो कहा गया है ऋत्विक के बहुत होने से दक्षिणा का बहुत होता है तो अर्थता क्या सिद्ध है ऋत्विक के एक होने से दक्षिणा का एकत्व भी होता है तो हाँ तो यही यही कर लेना दक्षिणा मतलब रित्विक के एक एक रित्विक की एक की होने से दक्षिणा का एक होने के कारण ही एकत्र अच्छा, अच्छा रहेगा ना आते औबर सोम चमसो दक्षिणा सफ्रियाय सगोत्र ब्रह्मणे दे इस कारण ही ऋतपेय नामक कर्म में ऋतपेय नामक यह कर्म का नाम है औदम सोम चमसो दक्षिणा सप्रियाय देया यहाँ पर एक वाक्यता पक्ष में एक वाक्यता पक्ष में अवयो में लक्षणा के बिना ही ब्रह्मा के नहीं ब्रह्मा के भाग मात्र में दक्षिणा शब्द की क्या कहेंगे एक वाक्यता पक्ष में ब्रह्मा के भाग मात्र में भी दक्षिणा शब्द की मुख्यता संभव है अवयो में लक्षणा किए बिना लग जाएगा या अवयो में एक वाक्यता पक्ष में अवयो में दक्षिणा किए बिना ब्रह्माते भाग मात्र में भी दक्षिणा शब्द की मुख्यता संभव है तो दक्षिणा मात्र का बाद होता है किसका बाद होता है दक्षिणा बोध होगा यहाँ पे दक्षिणा मात्र का, हो मात्र बाद, का बाद, बाद हो जाएगा ना ना ना। दक्षिणा मात्र का बाद होता है मतलब दक्षिणा मात्र का बोध नहीं होगा दक्षिणा मात्र का बाद हो जाएगा मतलब दक्षिणा मात्र का ग्रहण हाँ तो दक्षिणा मात्र का बाद है बाद का मतलब बोध नहीं होगा ग्रहण नहीं होगा ऐसा यदि तू ब्राह्मण इस दशम अधिकरण में कहा गया है वो उस अधिकरण का सूत्र तथस्य और ऐसा और वैसा होने से कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा की एकता होने पर भी कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा की एकता होने पर भी राम अभी हमने क्या बताया था अतव कार से की एकत्र होने से दक्षिणा का एकत्र होने से और थोड़ा ऐसा करके देखो इसका कि कर्म की अपेक्षा से दक्षिणा की कर्म की अपेक्षा से दक्षिणा ठीक है ठीक है इसके पहले क्या था तथापि दक्षिणा यम भूति बचना चाह कर्म अपेक्षा भी प्रवर्त है कि दक्षिणा शब्द कर्म की अपेक्षा भी प्रवृत्त होता है जैसे इस कर्म में ये दक्षिणा इस कर्म में ये दक्षिणा कर्म के नहीं। नहीं, कर सब विचार करके देख रहे हैं विचार करके देख रहे हैं तो अब देखो यहाँ पर कर्मी की कर्म के एक होने से वह, वही वही ठीक है जो हमने बताया ना जो अर्थ था अपने अर्थ क्या अर्थ किया था ऋतु का एकत्र तो होने से दक्षिणा का एकत्र तो तो होने पर यही ठीक है क्योंकि यहाँ ऋतु एक कहा गया है ना यही ठीक है जो बताया चलिए वैसा, वैसा होने पर कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा का एकत्व होने पर भी कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा का एकत्व ऊपर कृतु की अपेक्षा से बताया था ना दक्षिणा कर्म साक्षे राम इसको विचार करके देखो अभी हमने तथा क्या बताया था कि ऋतु का एकत्व होने से दक्षिणा का एकत्र होने पर यही बताया था न लेकिन उसको लगाकर देखो कि ऊपर जो था कि कर्म की अपेक्षा से दक्षिणा सब प्रवृत्त होने पर कर्म की अपेक्षा से दक्षिणा सब प्रवृत्त होने पर ऋतपे नामक कर्म में अच्छा तो कर्म में आपको क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर बोलो कर्म में जो विचार करते हैं आपकी बात का तथस्य और एकता होने पर एक ही है नहीं नहीं नहीं नहीं अभी अपना रित पेय की बात आई थी, थी ना यहाँ पर रित्पेय की बात आई थी ना ठीक है नहीं तो यही यही करना आते हो कर जो हमने बताया है कि ऋतविक की एकत्र होने से दक्षिणा के एकत्र होने के कारण यही करना आते होकर तथस तथस बता रहा हूँ तो मूल में जोड़ना पड़ेगा तत्को मूल में जोड़ दो ठीक है और ऐसा होने से विश्वजित कृतु की अपेक्षा से विश्वजित कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा की एकता होने पर भी ऋतिक की अपेक्षा से दक्षिणा का भेद संभव होने से दक्षिणा बहुवचन असिद्ध नहीं है ऐसा जानना चाहिए और वैसा होने से कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा की एकता होने पर भी ऋतविक की अपेक्षा से दक्षिणा का भेद संभव होने के कारण भेद संभव होने के कारण भेद संभव होने के दक्षिणाशु यहाँ पर बहुवचन की असिद्धि बहुवचनसिदी ना बहुवचन की असिद्धि नहीं है ऐसा जानना चाहिए मतलब विश्व यज्ञ में बहुत सारे रहते हैं इसलिए यहाँ पर बहुवचन संभव होता है ठीक है इसको देखो फिर आगे हैं है चला देंगे पाठी ते ते आनंदोकास्ताम सान चनाथ नाम ते तान गच्छति, लोका गा ददत् अन्वेखेंगे पीटोदका जग्क्रीरणा दुग्धदोहा नरीद्रिया ददतत्द गोका प्रदेशेगा तदत तान लोका गच्छति। ते अनंदा नाम लोकाह ते आन नाम लोकाह पी तो दका यहाँ पर देखेंगे पीतम उदकम या भी है ना पीतम उदकम हाँ जिनके द्वारा जल पी लिया गया है जो जल पी चुकी हैं कहने मतलब अभी तो जल पी चुकी हैं आगे पी पाएंगी कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है बूढ़ी गाय है ऐसा है हाँ अभी तो पी लिया आगे पी पाएगी कि नहीं मालूम नहीं तो पी तो ज किरण आने क्या है कि कृण खा लिया है घास खा ली है आगे खा पाएंगे कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है यज्ञ किरण आग्ध दोहा जिनका दूध निकाल लिया गया है है ना? दूध निकाल लिया गया है स्तम सूख गए हैं आगे दूध देंगे कि नहीं पता नहीं मतलब दूध निकाल दिया गया आगे निकलने वाला नहीं है यह मतलब हुआ दूध निकाला जा चुका जो निकलना था जिनका दूध निकाल लिया गया निर इंद्रिया का अर्थ होगा जो इंद्री सामर्थ्य से रहित है इंद्री सामर्थ्य रहित है मतलब वो प्रजनन सामर्थ्य क्षीण है उनका आगे गर्भ धारण नहीं कर सकती है ऐसा कमजोर गाय है तो तह ददत्त कर उन गायों को गाय कहा है का है।, ताह है ना तह ददत्त तह ददत, ताह ददत कर हो जाएगा उन गायों को देने वाला उन गायों को देने वाला सहकर्थ यजमान उन गाय को देने वाला यजमान तान लोकान गति उन लोगों को जाता है गंतव्य लोक वे गंतव्य लोक जहाँ जाएगा वे गंतव्य लोक अनदाह नाम लोक कि सुख रहित नरक नाम वाले लोग हैं रहित मतलब नरक वे सुख रहित नरक नाम वाले लोग हैं किन लोगों को जाता है जो सुख रहित नरक नाम वाले लोग है मतलब नरक नाम वाले लोग हैं जिनको नरक कहा जाता है उन लोगों को जाता है ऐसी गायों को देने वाला अच्छी गाय देना चाहिए जो उसको दूध दे और बूढ़ी को दे दिया बिचारे ब्राह्मण के खिलाफ मिला के परेशान होंगे तो देने वालों भी पाप लग जाएगा नरक चला जाएगा दान हमेशा अच्छी से अच्छी वस्तु को करना चाहिए अपने जिस वस्तु को उपयोग करते हैं उससे अच्छी वस्तु का दान देना चाहिए यही नियम है देखिए यहाँ पर तो नचिकेता के पिता ने विस्वित यज्ञ किया था तो उन्होंने संपूर्ण धन सम्पत्ति का दान कर दिया और तो सर्वस्व दान के समय वो बूढ़ी गायों का भी दान करने के लिए प्रस्तुत हो गए छोटे सब देना जिनको भी दे दे तब नकेता के मन में विचार आया जी गो दान करना तो बहुत उत्तम कार्य है पर पिताजी कैसी गायों को दान कर रहे हैं कि जो जल पी चुकी हैं घास खा चुकी हैं मतलब आगे खा पी आगे खा पी पाएंगे कि नहीं बहुत जर्जर हैं और झुक पी के आगे मतलब जल पीने में भी समर्थ नहीं है और इंद्र इंद्रिया इंद्री सामर्थ्य रहते है मतलब उनको दांत भी मुंह में क्या है थी वो इतनी कमजोर है कि वो दांत पे हरा चारा भी नहीं चबा सकती है और प्रजनन सामर्थ भी इनका छीण है और ऐसी गायों को देने से क्या लाभ होगा तो ये आनंद का अर्थ क्या हो जाएगा सुख रहेगा अर्थात नरक लोग को प्राप्त करते उनको देने वाला तो अब देखना ये कौन विचार कर रहा है नचकेता विचार कर रहा है न अच्छा तो अब देखना वो क्या विचार करता है नचकेता कि विश्व युद्ध आग में सर्वस्व का दान करना चाहिए सर्वस्व में, में तो मैं भी आता हूँ विश्व युद्ध आग में सब का दान कर देना चाहिए सब के अंतर्गत मैं भी आ रहा हूँ तो पिता ने मेरा दान नहीं किया तो हमारा भी दान कर दे ऐसा सोचता है वो कि, कि इन गायों को दान देने से अनर्थ होगा तो इनको गायों को न देकर के हमको दान दे दे तो अच्छा है पुत्र का लक्षण देखेंगे टीका में है पुम नामनो नरकात प्रायते पितरम सुटा तस्मात स्वयं स्वयं का है लगाइए पर पुम नामनो नरकात इसकर हो जाएगा पुम एक नरक का नाम है है ना कि पुम नामक नरक ये क्योंकि क्योंकि सुता लिखा है ना सुता करते पुत्र क्योंकि पुत्र मक नरक से पिता की रक्षा करता है नरक पितरम त्रायते पुत्राम वाले नरक से पिता की रक्षा करता है तस्मात्ते उस कारण से स्वयं भुआ करते है ब्रह्मां ब्रह्मांव उसका नाम पुत्र कहा है ब्रह्मांवय उसका क्या नाम कहा है पुत्र कहा है पुत्रा पुत्र पुत्रा पु कर नामक नरक से मतलब रक्षा करने वाला तो ये बिल्कुल सही पुत्र है वाल्मीकि तो पुत्र पुत्र करना उसकी आज्ञा में रहना है तो ऐसा बताया है आदर्श पुत्र है वो विचार करने लगा अच्छा हाँ जी पूर्व मत में क्या था की दक्षिणा देने के लिए गायों को ले जा रहे थे तो उसके मन में श्रद्धा प्रविष्ट हो गई तो कैसी प्रविष्ट हुई तो श्रद्धा के प्रकार को ही श्रद्धा के प्रकार को ही कहते हैं पीतोद कह पीतम उत्तम या भी जिन गायों के द्वारा जल पी लिया गया उन्हें क्या कहेंगे पीतोद या भी ताह है ना प्रथमा कहा पीतो द कहा जगदम कर भक्सित्र भी बोबरी है ना जगदम कर भक्सितम जिन गायों के द्वारा घास खा ली गई है तृण खा अच्छा, तो लिया गया उन गायों को जगद त्र दुग्ध दोहा देखेंगे दुग्धा दोहा या भी या भी है कि याद या भी ऐसा लगाना की जिनसे दूध निकाल दिया गया है जिनसे से दूध निकाल लिया गया है उन्हें क्या कहे दुग्ध दोहा निर्याह हो जाएगा अप्रजनन समर्था मतलब प्रजनन सामर्थ्य से, से रहित संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ है मतलब जीण वृद्धा वृद्धा मतलब निष्फला निष्फल है ना हाँ कुछ करने में असमर्थ मतलब संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है या एवं बूता गावाह जो ऐसी गाय है तहा कर से उनको उन ऋतुकों रित, के लिए उन गायों को दक्षिणा बुद्धि से दे, देने वाला तहा से क्या हुआ उन गायों को दक्षिणा बुद्धि से उन गायों को ऋतु को देने वाला तक्षण कर से देने वाला यजमान आनंदा कर से सुख रहित कर से शास्त्र प्रसिद्ध है सुख रही तो शास्त्र प्रसिद्ध जो लोक हैं लोक है? हैं नाम नाम है क्या यहाँ पर नाम, नाम आया क्या मंत्र में कहा नाम था? अच्छा अच्छा ठीक है हमने क्या किया था की वो सुख तो नाम यहाँ पर खलु खलु मतलब वाक्य अलंकार में हमने क्या किया था कि आनंद नाम वाले लोग हैं वो भी चलेगा ये भी चलेगा नाम करू किया की जो शास्त्र प्रसिद्ध लोग हैं यहाँ खलु तो वाक्य अलंकार में वही दो नाम भी वाक्य अलंकार में हो गया वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए है वे शास्त्र प्रसिद्ध लोक हैं तान अर्थ उन को देने देने वाला तान का क्या होगा उन गायों को तो इतना दर्द कर लेना उन गायों को देने वाला व यजमान उन गायों को देने वाला वाह यजमान गच्छी का है अच्छा नहीं नहीं तान करना उन लोगों को तान क्या हो जाएगा उन लोगों जो सुख रही तो शास्त्र कथित लोक है ना कथ उन लोगों को वह यजमान यजमान यजमान जाता जाता है लेना जाता है ने उन लोगों को वह एवं ऐसा विचार किया तो अब पिताजी जब ऐसी गायों को दे रहे हैं तो कहां पहुंच जाएंगे नरक नरक पहुंच जाएंगे तो बहुत अन्य हो जाएगा ऐसा विचार कर रहा है पुत्र अब देखो इसमें तो, द्वितीयं नचेता ने विचार किया है ना और विचार करके उसने अपने पिता को कहा इतरम् दास्य तृतीय तम ह उवाच दृतीय तृतीय तम ह उवाच मृतव ता दर्स नचके अन्व पितर उच सह भीतर्भो न सह हा पितर उच तत्म कस्में दा्यसी तत्म कस्मै इति द्वितीय तृतीय देखो द्वितीय तृतीय हा तम द्वितीय तृतीय हाथम वाच त्वामृतवे ददामृतवे ददाम, ददाम देखना हुआ अरे देखो सह हा पित्रम वाच यहाँ पर सहा कर होगा केता ने हा कर निश्चय करके पितरम मतलब पिता को हाकर प्रसिद्ध भी होता है नचकेता ने प्रसिद्ध पिता को कहा अथवा नचकेता ने हाकर्थ निश्चय करके नचकेता ने निश्चय करके पिता को कहा उवाच मतलब कहा तत्कार से यहाँ पर माम करते मुझे कसमी दात थी कि मुझे किस ऋतु दान करोगे मुझे किस ऋतु को आ, मुझे किस ऋतु को दोगे इति ऐसा तो किसने कहा यह हाँ उवास क्रिया करता नचकेता का ध्यान कर लेना नचकेता ने हा निश्चय करके अपने पिता को कहा तत हे सात मुझे कसम मुझे किस व्यक्तियों को दान करोगे ऐसा अब द्वितीय कर, कर, कर, कर फिर क्या कहा पहली बार कहा तो पिता तो ने उत्तर नहीं दिया फिर बच्चे कुछ कुछ चिल्लाते रहते हैं बाल सुलभ चफलता दिखाते हैं तो, तो पिता कुछ नहीं बोलते पहली बार कहने पर पिता ने उत्तर नहीं दिया फिर द्वितीय दूसरी बार कहा तब भी पिता ने उत्तर नहीं दिया और फिर क्या तृतीयम करते थे तीसरी बार तृतीयम को क्या थे <laughs> तीसरी बार के कहा जब इस तरह बार बार कहने लगा ना तो फिर हाँ, तो फिर ऐसा समझ लेना अध्यार कर लेना अब पिता को कि बार बार कहने पर पिता ने क्रोध पूर्वक हा तम हा कर प्रसिद्ध तम कर थे को उवाच मतलब कहा बार बार कहने पर पिता ने इतना अध्यय करना हा मतलब प्रसिद्ध तम को वाच कहा किसने कहा पिता बार पिता ने वक, पिता ने मतलब के कहने पर क्रोध क्रोध पूर्वक पूर्वक प्रसिद्ध को कहा क्या कहा क्या तो बताते हैं कि तुझे मृत्यु को देता हूँ मौत को देता हूँ मर जा तू ये बोल दिया गुस्सा आ गया जो बार बार जाते मौत को दे रहा हूँ मैं तो मृत ददामी तुझे मृत्यु को देता हूँ अब देखो यहाँ पर तो ये क्या है कि मतलब अपने दाम से भी यज्ञ की सफलता चाहता है कौन नचकेता नचकेता अपने दान से भी यज्ञ की की सफलता प्रार्थना कर रहा है कि मैं भी पिता का धन हूँ मेरे दान से उनको यज्ञ का फल प्राप्त हो ऐसा निश्चय करके श्रद्धालु नचकेता ने कहा कि आप मुझे किस ऋतु को दक्षिणा में देंगे तो पहले उसको अबोध बालक समझ पिता ने बात पर ध्यान नहीं दिया उसने दो बार तीन बार बार बार कहता रहा तो क्रोध आ गया बोला कि तुझे मैं मृत्यु देवता को देता हूँ यमराज को देता हूँ मर जाय तू ये मतलब है तो देखना तो ऐसा पिता का तात्पर्य है कि मर जाए वो बहुत लोग शब्दों पर ध्यान देते हैं तुमने ऐसा क्यों कह दिया क्यों कह दिया क्या मतलब है आजकल जो न्या, न्यायालय होते है ना यदि कोई बोले कि मैं तुमको मर डालूंगा तो हमने सुनने में आया है की न्यायाधीश विचार करता है कब बोला है यदि कभी आवेश के समय बोला है तो उसका अठारह तात्पर्य बोल गया हमारे प्रसंग को ऐसा सुनने में हमको आया है अब देखिए तो अब यहाँ पर देखें तो वो क्या है? क्रोध के कारण डराने के लिए पिता ने कह दिया है मतलब वो वास्तव में वो यमराज के पास भेजना वो वास्तव में वो अपने पुत्र की मृत्यु चाहते है पिता अथवा उसको डराने के लिए ऐसा कह रहे हैं डराने के लिए कह रहे हैं है ना तो पिता मर जाए ऐसी भावना नहीं है ऐसी भावना नहीं है हाँ, हाँ। दियं मृतरमी उ उच दास हाउवाच तस्म दी तृतीय तम हा उ उवाच या मृतवेदना सहकर्त निच्के हा, त्दीयं, त्दीयं, हा सह कर्त कर निश्चय करके पितर उवाच ने निश्चय करके पिता से कहा तथ हे ताम कसमी मुझे किस रिश्त को दोगे दो बार प्रथम बार पिता के कहने पर प्रथम बार के कहने पर पिता ने उपेक्षा की ये चपल होने के कारण ऐसा कह रहा है तो तीस बार उपेक्षा की तो बारम बार कहने आरोप हा तम हुआ तैसा कर लेना हा का प्रसिद्ध तम कस न को कहा बार कहने बार पर पिता ने प्रसिद्ध नकैता को कहा कि मृत्यु मृत्यु को देता हूँ तो हाँ पहले किसने कहा है तो दी मान दक्षिणा बैगो ने मन माना दी जाने वाली दक्षिणा में बैकल्य मानने वाला दी जाने वाली दक्षिणा में वैकल्य मानने वाला मतलब न्यूनता मानने वाला वाला है ना जब बूढ़ी गाय है ना तो दक्षिणा दक्षिणाएगी ना तो उच क्रिया करता नचकेता स्वात्म दान एनपी की अपने दान से भी पिता के कृतु की पूर्णता की इच्छा करते हुए अपने दान से भी पिता के कृतु की पूर्णता की सफलता की ना के कृतु की पूर्णता की इच्छा करते हुए आस्तिक में अग्रगण नचकेता आस्तिकों में अग्रगण नचकेता ने पिता के समीप में आकर कहा पिता के समीप में अग्रण है ना ने पिता के समीप में आकर कहा तथा दिया है किस रुपिणा के लिए किस रु को दक्षिणा के लिए मुझे दोगे लग जाएगा किस ऋतु को दक्षिणा के लिए मुझे दोगे सह एवं उगते नफी सा कर एवं उगते नफी कर कहने पर भी पिता के द्वारा उपेक्षा करने पर ऐसा <iliyor> कहने पर भी ऐसा कहने पर भी पिता के द्वारा उपेक्षा करने पर पिता के द्वारा उपेक्षा करने पर एवं उठते हैं ना कहने पर भी पिता के द्वारा उपेक्षा करने पर द्वितीयम, तृतीयम अफी पर्यायम की दूसरी बार और तीसरी बार भी बारम्बार बारम्बार ही से मुझे किस को दोगे ना आरंभ में तो जोड़ लेना ऐसा ने कहा ऐसा ने ऐसा ऐसा कहने पर भी नचकेता के द्वारा ऐसा कहने पर भी पिता के द्वारा उपेक्षा किए जाने पर दो बार तीन बार दो बार तीन बार और बारम पर्याय से कहा है ना दो बार दो बार तीन बार और बारम बार कहने पर भी माम कस्मई इत मुझे कैसा किसेता है न पहले ऐसा नचकेता ने कहा तम हो बहु निर्बाना बहु बा, बहुत बार बाधित किए जाने पर या बहुत बार बाधित होकर बहुत बार मतलब बहुत बार वचन बाणों से बाधित होकर पिता ने कुपित होकर तमकर से पुत्रम पिता ने कुपित होकर पुत्रम पुत्र को कहा क्या की मृत्यु वे तुझे मृत्यु को देता हूँ ओम पूर्णम